ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ नवम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था, नवम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य का तथा सूत्र का विचार आज होना है भाष्यकार भगवान जो पूर्ववर्ती दो तीन अधिकरणों में निर्विशेष ब्रह्मज्ञान जिने हुआ है तद विषय विचार हुआ उसे कह रहे हैं तीन अधिकरणों को कि वे प्रासंगिक है प्रकृत नहीं है प्रकृत तो कहा जाता है प्रकरण जिस विषय का है उसका विचार करने वाले अधिकरणों को वो प्रकृत विचार कहा जाएगा तो प्रकरण तो है चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद रूपी प्रकरण का प्रकृत विषय है उत्क्रांति उत्क्रांति का विचार हो रहा है इसलिए उत्क्रांति का विचार करने वाले जो अधिकरण है वे तो प्रकृत हो जाएंगे और बाकी हो जाएंगे प्रासंगिकों तो पूर्ववर्ती अधिकरणों में निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी का उत्क्रमण नहीं होता है करके कहा गया तो उत्क्रमण नहीं होगा तो शरीर में ही रहेंगे क्या तो कहा नहीं विलय होगा परमात्मा में तो स्वरूप लय होगा कि वृत्ति लय होगा तो कहा स्वरूप लय होगा ये तीनों अधिकरण प्रासंगिक है इसे कहते हैं भास्कर भगवान प्रथम वाक्य में कि समाप्ता प्रासंगिकी पर विद्यागता चिंता चिंता का अर्थ विचार चिंतन तो प्रासंगिक जो चिंतन है वह समाप्त हुआ प्रासंगिकी चिंता समाप्ता वे प्रासंगिक चिंता विचार किस विषयक था तो कहते पर तो परविद्या है निर्विशेष ब्रह्मज्ञान तो निर्विशेष ब्रह्मज्ञान विषय विचार जो प्रासंगिक था वो समाप्त हुआ तीन अधिकरणों में अब क्या होना है तो कहते हैं संप्रति तू अपर विद्या विषयाम एवं चिन्ताम अनुर्त तो इस समय अपर विद्या यानी ये जो सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या है पर विद्या अपर विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या यानी उपासना तद विषय ही विचार पूर्व में भी हुआ था और फिर से प्रारंभ करते हैं पूर्व में भी पांच अधिकरण तक वही विचार हुआ है छह सात आठ में निर्विशेष ब्रह्म विद्या विषयक विचार था वो प्रासंगिक था और फिर से सगुण ब्रह्म विद्या विषयक विचार जो पांच अधिकरणों तक हुआ था उसी सगुण ब्रह्म विद्या विषय विचार को आगे बढ़ाते हैं तो चिंता अनुवर्त इसलिए पूर्ववर्ती अधिकरण में जो कहा गया था पंचम अधिकरण में संभव समानाचार सृति उपक्रमात इससे बताया गया था मार्गोपक्रम से पूर्व तक की उत्क्रांति उपासक अनुपासक की एक जैसी होती है ऐसा पहले कहा था चौथे अधिकरण में तो समाना चार सृति उपक्रमात् विद्वत्दोह उत्क्रांति इति उक्तम तो मार्गोपक्रम से पहले तक की उत्क्रांति उपासक अनुपासक की एक जैसी होती है क्योंकि मार्गोपक्रम से पहले तक का माना जाता है वर्तमान जन्म इसलिए वो उत्क्रांति एक जैसी हैं चौथे अधिकरण में कहा गया था जो मार्गोपक्रम वर्तमान जन्म तथा जन्मांतर का अवधि बना हुआ है सीमा बना हुआ है उस मार्गोपक्रम को बताना है उसी के लिए अधिकरण है ये कह रहे हैं कि तम इधानीम श्रुतियोपक्रम दर्शे अधिकरण से, से, से मार्गोपक्रम को बताया जा रहा है जिस मार्गोपक्रम से पहले तक की उत्क्रांति एक जैसी है मार्गोपक्रम के पश्चात की उत्क्रांति एक जैसी नहीं है तो उत्क्रांति के अवान्तर दो भेद हो रहे हैं जिसको माध्यम बना करके वो है मार्गोपक्रम उस मार्गोपक्रम को भी बताना चाहिए ना कि मार्गोपक्रम कैसा होता है उसको बताने के लिए अधिकरण है इसलिए कहते हैं श्रृत्यु तम इदानीम स्त्रृत्युपक्रम दर्शयती अब पहले पूर्व पक्ष बताएंगे फिर पूर्व पक्ष को बताने के लिए जरूरी है सूत्रस्थ तद कोग्र प्रज्वलनम पद की व्याख्या इसलिए भस्कर भगवान पहले सूत्रस्थ तदग्र प्रज्वलनम इस पद की व्याख्या करके फिर पूर्व पक्ष को बताएंगे संशय पूर्व पक्ष को और पूर्वपक्ष बताने के बाद सिद्धांत को बताने वाला जो सूत्रांश सुत्र, है उसे बताया जाएगा तो चाहे तो हम लोग पहले सूत्र को देख लें फिर इसे देखते हैं तो सूत्र का उच्चारण कर ले तद कोग्र ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वार विद्या सामर्थ्या तत्शेष्नुस्मृतिगाच्चारद्रजन तत तत विद्या विद्याम ुस्मृति हादुहत शता तो तोको ग्रज्वल एक पद है दूसरा तत्शित्वार तीसरा विद्या विद्यासाम चौथा तत्शेषुस्मृतिगा है चटा है सातवा हरदानुगृहित और सातवा है शताधिक इस प्रकार ये सात पद हैं इसमें इसमें तदकोग्र ज्वलनम ये जो एक शब्द बना है इसमें कहीं एक समास हो करके एक शब्द बना है पहले शब्द और ओकस शब्द ओकस सकारांत है जैसे मनस शब्द होता है ऐसे ओकस शब्द है ओकस। ओकस <coughs> शब्द का अर्थ होता है स्थान आश्रय आयतन तो शब्द और ओक शब्द इन दोनों में पहले एक समास हुआ सष्टी तत्पुरुष समास तस्य ओकह तद वोकह। ऐसा तस्य ओकह तदकह ते सर्वनाम है ये परामर्शक है चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का वृत्तिलय हो गया है जिस जीवात्मा के मुमूर्सू के ऐसा उपसंरित करण ग्राम जो मुमूर्सु जीवात्मा है वह बाह्य व्यवहार तो नहीं करता उस समय ह्रदय में रहता है उस समय उसका आयतन ह्रदय बन जाता है। तो इसलिए उसे कहा जाता है तस्य शब्द से मुमूर् सु जीवात्मा को तो जिसके बाह्य इंद्रिय जात का वृत्ति वृत्तिलय हो गया है ऐसा जीवात्मा तस् शब्द का अर्थ है और उसका जो ओक है यानी स्थान है आयतन है आश्रय है वो है तद ओ कह शब्द का अर्थ वो हो जाएगा हृदय इसलिए तद ओ कह शब्द का अर्थ निकलेगा हृदय और फिर तद तदकस शब्द और अग्र शब्द है एक इन दोनों का षष्टी तत्पुरुष समास तस्य ओकस कस तद ये बना फिर तस्य तस् तदकस अग्रम इति को ग्रम सकार को ओकार हो जाता है जो को में ओ की मात्रा देख रहे है मूल में सकार था ओकस वाला जो सकार उसे संधि वगैरह होकर के व्याकरण में को बन जाता है तद ओ को बना और अग्रम था अग्रम में जो आकार है उसको पूर्व रूप होता है वो आकार का लोप होता है तब तो कहीं कहीं अवग्रह का चिन्ह होता है कहीं नहीं भी होता है तो तद ओ को ग्रम ये बना जो अग्रम वाला आकार है वो ओकार में मिल गया उसे पूर्व रूप संधि कहा जाता है पूर्वरूप एकादेशात्मिका अद, एक संधि तो तद ओको ग्रम इसमें तद तदकह का तो अर्थ है हृदय और अग्र शब्द का अर्थ होगा अग्र भाग अग्र भाग है नाडी द्वार जो हृदय संबंधी 101 नाडियां एक है हृदय में उनका संबंध है हृदय से उन्हीं से जीवात्मा को निकलना है इसलिए उनका हृदय के पास में द्वार होता है ना उसे कहा जाता है अग्र शब्द से अग्र का अर्थ है द्वार मुख मुख कहो द्वार कहो ह वो नाड़ी का जो मुख है वो है इसलिए हृदयाग्रद ओकोग्र शब्द का अर्थ निकलेगा हृदय संबंधी नाड़ी का द्वार यानी मुख नाड़ी द्वार कहो नाड़ी मुख कहो ये तद ओकोग्र शब्द का अर्थ निकला और ज्वलनम शब्द के साथ फिर ष्टी तत्पुरुष समास तीन बार ष्टी तत्पुरुष समास हुआ है पहले तस्य ओ कह फिर तद ओक सह अग्रम तदकोग्रम ग्रंग। अब तदकोग्रम और ज्वलनम इसके साथ तदकोग्रस् ज्वलनम यदि तदकोग्र ज्वलनम ऐसा षष्टी तत्पुर तत्पुरुष समास होकर के बन जाएगा ज्वलनम शब्द का अर्थ हो जाएगा स्पुरम उसका ज्वलन हुआ का मतलब खुलना हुआ नाड़ी द्वार नाड़ी मुख का खुलना खुलना क्या है उसकी चाबी उसे खोलने वाला एक प्रकार से वो ज्वलन है वो कौन खोलता है 101 संबंधी नाड़ियों के द्वार को मरने वाले पुरुष के तो उसकी चाबी एक प्रकार से वो ताला लगा हुआ है ना उसकी चाबी होगी वो है भावी स्पूरण भावी जन्म का जो स्पूरण है वह ज्वलनम शब्द से लेना है उसे प्रद्योतन भी कहा जाता है श्रुति में उसे प्रद्योतन कहा गया हृदयाग्र प्रद्योतन का मतलब नाड़ी मुख को खोलने का निमित्त चाबी के तरह वो भावी जन्म का स्पुर <coughs> ब्रह्मलोक का यदि शरीर मय के रूप में स्पुरत होता है उपासक को ही स्फुरित होगा तो जिसको ब्रह्मलोक के नागरिक रूप शरीर का मैं के रूप में स्पुरन हुआ जिसका जन्म ब्रह्मलोक में होना है उसे उसी का स्पुरन होगा तो वो चाबी है एक प्रकार से सुसुमना नाड़ी का मुख खोलने का और जिनको स्वर्ग में जाना होगा उनको कर्मियों को पुण्य पुण्यकर्म करने वालों को तो उन्हें इंद्रादी देवता का जो जैसा शरीर होता है जैसे शरीर का मय के रूप में स्पुरन होगा वो जो स्पुरन है वो भी कहलाएगा तद ज्वलनम तदव्र ज्वलनमे हरेक अज्ञानी जीव का तदव्र ज्वलन होता है का मतलब जिसका जिसका भी जन्म होना है जन्मांतर होना है उस उन सब को यहां से निकलना होगा हृदय से निकलने के लिए फिर किसी न किसी एक सो नाड़ी में से ही निकलना है तो जिस नाड़ी से निकलना है उस नाड़ी का मुख खुलना द्वार खुलना चाहिए ना वो खुलता है भावी स्पुरन से तो जिसको जिस नाड़ी से निकलना है उस नाड़ी को खोलने वाली एक प्रकार से नाड़ी द्वार को खोलने वाली चाबी की तरह चाबी है यह भावी स्पुरन स्पुरन का कारण होता है जो कर्म की रील देखी है ना वासना की और कर्म की उस समय चिंतन वही होगा जो कर्म की रील दिखाते है ना भगवान तो कितने बार तो हमने यहां सुनाया है बाह्य इंद्रियों का उपसंगार होने के बाद में कर्म देखता है वो सब और उसके बाद जितनों को याद रखता है वो भावी जन्म का प्रारब्ध बन जाता है वो कर्म बन जाता है निमित्त भावी स्पुरन का भावी स्पुर का निमित्त क्या है वो कर्म उसी कर्म का फल भोगने के लिए ईश्वर उसके भूत में उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति से युक्त करते हैं भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से शक्ति डालता है। और जैसे ही ईश्वर का संकल्प हुआ कि इस जीवात्मा का ब्रह्मलोक में जन्म हो जाए इसका स्वर्ग में जन्म हो जाए इसका मनुष्य के रूप में जन्म हो जाए ऐसा ईश्वर का संकल्प होता है ईश्वर संकल्प किसी के प्रति ब्रह्मलोक का तो किसी के प्रति मनुष्य लोक का तो किसी के प्रति पशु का तो क्यों करते हैं उसमें क्या निमित्त है उसमें निमित्त हैं उसी ने जो अपना प्रारब्ध निश्चित किया है वो पहले होता है और उसी को निमित्त मानकर के वो भावी स्पुर होता है भावी स्पुर का निमित्त है जो प्रारब्ध निश्चित किया प्रारब्ध निश्चित करता है जीवात्मा ईश्वर तो दिखाते हैं कि ये तुम्हारा संचित और क्रियामान कर्म है इनमें से चुनो इस शरीर को छोड़ने के बाद में कौन सा भोगना है उसी के अनुसार तुम्हें तो दूसरा हम चोला देंगे शरीर देंगे चौरासी लाख प्रकार के शरीर में से लेकिन पहले निश्चित कर लो कि ये, ये तुम्हारे कर्म है इनमें से कौन से भोगने हैं तो दिखाने के बाद जो याद रखता है वो माना जाता है प्रारब्ध बना और उसी प्रारब्ध के अनुसार फिर ईश्वर उसे शरीर का निर्धारण करता है और वो शरीर मय के रूप में सुरित होता है ये हुआ तद वो कोग्र ज्वलन शब्द का अर्थ तदवोकोग्र ज्वलनम शब्द का अर्थ हुआ भावी स्फुर और जैसे ही भावी स्पुरण होता है तो फिर वह शरीर जिस लोक में है उस लोक में पहुंचाने वाली जो नाड़ी है उसका द्वार खुल जाता है ये हुआ मार्गोपक्रम ये मार्गोपक्रम है इसे बताना है इसके लिए जरूरी था तद ओकोग्र ज्वलनम शब्द का अर्थ स्पष्ट होना तो भगवान वेदव्यास जी ने तद ओकोग्रज्वलनम इस शब्द से भावी स्पूरण को बताया है आगे कहते हैं तत्प्रकाशित तो द्वार एक पद है ना तत्प्रकाशित तो द्वार ये विशेषण है मुमूर्सु जीव का और तत्प्रकाशित तो द्वार में शब्द का अर्थ है जो तदकोग्र ज्वलनम शब्द का अर्थ था उसी का परामर्शक है प्रकाशित द्वार में तद ये सर्वनाम तदग्र ज्वलन में तो शब्द जीवात्मा का परामर्शक है और तत्प्रकाशित द्वार में शब्द परामर्शक होगा हृदयाग्र प्रद्योतन का भावी स्पुर का और ये तृतीय तत्पुरुष समास है। तेन प्रकाशितः तेन असो तो तेन यने प्रकाशि द्वार यसौ तत्शित्व तोनेदयाग्र प्रद्योतन रथयाग्रज्वलन तद्वोकोग्रज्वलन तेना वो अन्य पदार्थ हो जाएगा वो मुर्स जीवात्मा मरने वाला जीव उसे उसका जो भावी स्फूरण है वो क्या करता है द्वार दिखाता है निकलने का जैसे ही भावी स्पुर होता है तो अभी तक 101 नाड़ियों का द्वार बंद रहता है तो बीच में ही कहीं निकल ना जाए। अधिक कष्ट हो निकलने का संकल्प कर निकल जाए इसलिए उसको बंद रखता है। मृत्यु के समय ही जैसे ही तदवोकोग्र ज्वलन हुआ भावी स्पुरन हुआ तो उस भावी स्पुरन से उसे उसी के द्वारा निर्धारित भावी प्रारब्ध का भोग जिस नाड़ी से निकल करके होना है उस नाड़ी का द्वार खुल जाता है क्या भी है इसलिए द्वार खुल खुलना ही प्रकाशित करना है द्वार को तो माना जाता है कि उस तदकोग्र ज्वलन शब्दित भावी स्पुर से जीवात्मा के लिए निकलने का द्वार प्रकाशित हुआ अभिव्यक्त हुआ खुल गया अभी तक बंद था वो जीवात्मा हुआ तत्प्रकाशित द्वार ये दोनों बातें उपासक अनुपासक की एक जैसी होगी क्योंकि मार्गोपक्रम है यह तो यहां तक मार्गोपक्रम हुआ ये नाड़ी द्वार अनुपासक के लिए भी खुलेगा उपासक के लिए भी खुलेगा लेकिन अनुपासक के लिए जैसे अनियम है उसके कर्म के अनुसार कर्म बड़ा विचित्र है तो उस विचित्र कर्म का फलोपभोग एक ही नाड़ी से जाकर के नहीं होगा सौ नाड़ी में से किसी न किसी नाड़ी से लेकिन कर्म उपासना का फल तो सबको एक जैसा होना है ब्रह्मलोक की प्राप्ति फिर वहां पहुंचने के बाद उपासना के तारतम्य से भले ही अवान्तर चार विभाग हो जाए सालोक्य सामिप्य सायुज्य ऐसे लेकिन वहां पहुंचना तो सबको ब्रह्मलोक में ही है उपासक तो को तो सबको एक ही लोक में पहुंचना है तो वहां पहुंचने के लिए एक ही नाड़ी है उत्तरायण मार्ग दिलाने वाली वो है सुषुमना नाड़ी हृदयाग्र तो प्रद्योतन दोनों का एक जैसे होगा और हृदयाग्र प्रद्योतन नाड़ी का द्वार दोनों को खोलेगा लेकिन उपासक का हृदयाग्र प्रद्योतन नियम से होगा ब्रह्मलोक विषय की और उसका वो हृदयाग्र प्रद्योतन उप सुषमना नाड़ी का ही द्वार खोलेगा सुषमना नाड़ी के ही द्वार की अभिव्यक्ति होगी उसे ही प्रकाशित करेगा उपासक के लिए तो और अन्य के लिए वह अन्य किसी मार्ग से जाएगा सो नाड़ी में से इस अभिप्राय से आगे कहते हैं तो यह तत्प्रकाशित द्वार हुआ तो शताधिकया जो अंतिम पद है सूत्र में उसके साथ अन्वय करिए यदि तत्प्रकाशित द्वार उपासक है तद ओकोग्र ज्वलन से उपासक को नाड़ी का द्वार खुलेगा सुसुम के तो वह शताधिकया शताधिक कहा जाता है सौ से अधिक शत यानि सौ और उससे भी अधिक वो हो गई 101 सौ नाडी वो और उसी नाड़ी से शताधिकया कार्त निकला 101 सौ नाडी से वो है प्रधान नाड़ी सुसुमना नाड़ी इसलिए शताधिकया नाड्या नाडी का अध्यय करना विशेष्य के रूप में सुसुमना नाड़ी है उसी नाड़ी से उसी नाड़ी का द्वार ही खुलेगा उसे वो तत्प्रकाशित द्वार होगा तो सुसुमना का ही द्वार उपासक को खुलेगा और उसी से वो नियम से जाएगा तो तत्प्रकाशित द्वार उपासक शताधिकया एव निर्गती एव का और गच्छति का अध्ययन कर दीजिए शताधिकया एवं नाड्या निर्गच्छती वो शताधिका नाडी है सुसुमना नाड़ी और अन्य जो है अनुपासक वह बाकी सौ नाड़ी में से किसी ना किसी नाड़ी से ही जाएगा यह अर्थ है तो शताधिकया ठीक है वही तो शताधिकया ये शता उपासक निर्गछति उपासक का एक विशेषण है कि उपासक का विशेषण है हार्दानुगृहित हर्दानुग्रहित इसमें हार्द शब्द का अर्थ है हृदयस्त जो परमात्मा है उदहराकाश शब्दित उस दर आकाशित हृदय परमात्मा की उपासना की है इस उपासना से वह प्रसन्न हुआ है तो हार्द हुआ हृदय परमात्मा और उससे अनुग्रहित हुआ उपासक ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ही क्रम मुक्ति की हेतु होता हेतुता हारद ब्रह्म की उपासना की दो की उपासना की है और उस उपासना से प्रसन्न हुआ जो हृदय परमात्मा पर है उनका उसे अनुग्रह होता है वह अपने उपासक की प्रार्थना अंतिम में सुनते हैं सुपथा राय अग्नि नये सुपथा राय अस्मान ये जो प्रार्थना है उपासक की वो सुनते हैं सुपथ है, है उत्तरायण मार्ग और उत्तरायण मार्ग तो तभी मिलेगा जब सुसुमना नाडी से निकलेगा इसलिए कहते हैं कि हृदानुग्रहित यानी परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रहित हुआ जो तत्प्रकाशित द्वार उपासक है वह शताधिकया एव नाड्या निर्गक्षती निकलता है और अन्य का क्या होता है तो अन्य बाकी सौ नाड़ी में से किसी किसी अलग अलग नाड़ी से निकलते हैं उनके लिए अनियम है उपासक के लिए तो नियम है कि उसकी उसकी मार्गोपक्रम के अनंतर की उत्क्रांति सुशुमना नाड़ी से ही होगी और इसको जो बाकी को जो है अन्य नाड़िया मिलेगी ये विशेष हो गया ऐसा क्यों होता है उपासक को परमेश्वर के अनुग्रह से सुसुमना नाड़ी का ही द्वार क्यों खुलता है अनुपासक के लिए क्यों नहीं खुलता तो कहते विद्या सामर्थ्यात। बाकी जो दो पंचमेन्त हेतु है ना पंचमेंत पद है दो वो दोनों इसे हेतु इस प्रतिज्ञा के साधक हेतु को बताने के लिए है और शब्द है दोनों हेतु का समुच्चय तो एक हेतु है विद्या सामर्थ्या विद्या शब्द का अर्थ है उपासना सगुण ब्रह्म विद्या अपर विद्या जिसको भाष्य में कहा यदि अनुपासक के तरह कर्मी के तरह उपासक के लिए भी नाड़ी अनियमित रहेगी उसका मार्गोपक्रम के पश्चात का उत्क्रमण कर्मी के तरह ही अनियमित होगा यदि तो उपासना फिर व्यर्थ ही हो जाएगी क्योंकि उपासना की है ब्रह्मलोक जाने के लिए और ब्रह्म जाया जाता है अर्चिरादि मार्ग से ही और अर्चरादि मार्ग मिलता है सुसुमना नाड़ी से निकलने पर ही बाकी सौ नाड़ी से निकलेगा तो अर्चरादि मार्ग मिलेगा नहीं <coughs> मिलेगा नहीं तो फिर उपासक जो सुषमना नाड़ी से नहीं निकल पाएगा उसकी उपासना व्यर्थ ही हो जाएगी इसलिए उपासना को सफल बनाने के लिए उपासना की शक्ति है कि उपासक को अंतिम समय में हृदयाग्र प्रद्योतन ब्रह्मलोक के शरीर के रूप में नागरिक के रूप में ही वह उपासना कराती है वही उसका प्रारब्ध बन करके सामने आती है इसलिए बन जाता है सगुण ब्रह्म विद्या ही उसके ध्यान में रहेगी जब कर्म की रील दिखाएंगे भगवान तो मानस कर्म रूपा जो सगुण ब्रह्म विद्या है उसी का हमें फलोप करना है ये निर्धारण रहेगा उसका और इस निर्धारण के साथ वह जब भूत सूक्ष्म परमेश्वराधीन होगा तो परमेश्वर उसके भूत सूक्ष्म में उसकी उपासना का फलोपभोग जिस लोग के शरीर से हो सकता उसी शरीर के रूप में परिणत होने का संकल्प करेंगे उसको ब्रह्मलोक के शरीर का ही स्पुर होगा और ब्रह्मलोक का शरीर पाने के लिए ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा वो इसलिए सुसुना नाड़ी से ही हो निकलेगा नियम से ये तब विद्या सफल मानी जाएगी तो विद्या सामर्थ्या एक हेतु हुआ दूसरा हेतु है तत्शेष ग्य अनुस्मृति योगाच तत्शेष इसमें तत्शब्द का अर्थ है उपासना इस सूत्र में तीन तत शब्द है ना एकदम शुरू में है तद वोकोग्र ज्वलनम इस पद में भी दूसरे पद में भी है और ये चौथे पद में भी है तत्शेष ग्युस्मृति योगाच लेकिन तीनों तत्शब्द एक अर्थ के परामर्शक नहीं है अलग अलग अर्थ को बता रहे तद ओको ग्रत ज्वलन में तत्शब्द ने जीवात्मा को बताया तत्प्रकाशित द्वारह में तत्शब्द ने भावी को बताया तद ओको वो, ग्रत ज्वलन को बताया और तत्शेष गुस्मृत योगात्मे तत्शब्द विद्या को बताता है गुण ब्रह्म विद्या को उपासना को इसलिए तत्व है उपासना तत्शेष का अर्थ निकलेगा उपासना शेष तत्शेष तस्य अंग तो विद्या अंग तत्शेष शब्द का अर्थ निकलेगा वो कौन है विद्या का अंग वो है गति गति शब्द का अर्थ है मार्ग तो उपासना का शेष यानी अंग है मार्ग और उस मार्ग का चिंतन ये कहा गया उपासना अंग रूपे मार्ग का नाडियों का चिंतन करें दहर विद्या के प्रकरण में दहर उपासना दहर आकाश शब्दित हृदय ब्रह्म की उपासना तो करनी ही है अंग्र उपासना साथ-साथ उपासक को रोज की रोज मैं जब अंतिम समय में शरीर छोड़ूंगा तो हृदय संबंधी 101 नाड़ी में जो प्रधान नाड़ी है सुसुमना नाम की उसी वही उसी का द्वार मेरे लिए खुलेगा और उसी से मैं निकलूंगा ऐसा चिंतन रोज करना होता है उपासक को तो ये माना जाता है उपासना अंगत्वेन अनुरूपे मार्ग चिंतन अनुस्मृति शब्द का अर्थ है चिंतन उपासना तो गति अनुस्मृति गत्य अनुस्मृति का अर्थ निकला मार्ग चिंतन तो उपासना अंगत्वेन रूपेण मार्ग चिंतन का विधान है और उसने वो किया है तो ये कहा जाता है कि जीवन भर जैसा चिंतन करोगे अंतिम समय में वही याद आएगा सदातत तदभाव भावी क्योंकि जीवन भर जिसका चिंतन होगा उसका संस्कार दृढ़ होगा जिसका संस्कार दृढ़ होगा अंतिम समय में वही याद आएगा तो जीवन भर जैसे हरद ब्रह्म की उपासना की है ऐसे हरद ब्रह्म उपासना के अंगत्वेन रूपेण उत्तरायण मार्ग का भी नाड़ी का भी चिंतन किया है ना सुषमना नाड़ी का भी चिंतन किया इसलिए उस चिंतन के सामर्थ्य से भी एक तो उपासना का सामर्थ्य है दूसरा उपासना अंगतव्य रूपेन नाड़ी का चिंतन हुआ है तो वही नाड़ी उसके लिए खुलेगी कर्मी का ये सब नहीं होता नाड़ी का चिंतन वो सुसमान नाड़ी का नहीं करता है रूपेन कर्मां नाड़ी का चिंतन किया है इसलिए वो सुसुम्ना नाड़ी से ही जाएगा ऐसा नियम है तो तत्शेष गुस्मृति योगात शब्द का अर्थ हुआ उपासनांग रूपेन सुसुम्ना नाडी का चिंतन करने के कारण भी वह सुसुमना नाड़ी से ही निकलता है उपासक इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ निकलेगा त्र ज्वलन तत्प्रकाशित द्वार विद्या सामर्थ्या तत्शेष अनुस्मृति योगाच हृदानुग्रहित शताधिक इस सूत्र का इसी प्रकार का सूत्रार्थ भास्कर भगवान बता रहे हैं पहले तद ओपोग्रज्वलनम इस पद की व्याख्या करते हैं इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार भाष्य में उपसंरित उप कलापस्य इत्यादि वाक्य आ रहा है ना ये है सूत्रस्थ तदग्र ज्वलनम पद की व्याख्या भाष्य में तो तद ओकोग्र ज्वलनम पद की व्याख्याष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए। मार्ग मार्गस्य उपक्रम नाड़ी प्रवेश नियम जो भाष्य में लिखा ना कि सृत्युपक्रम दर्शे थी पूर्व वाक्य में उसमें श्रृत्युपक्रम शब्द प्रयुक्त तो हुआ लेकिन उसका अर्थ क्या है तो कहते हैं शब्द का अर्थ है मार्ग और उसका उपक्रम यानी आरंभ श्रुत्युपक्रम ये शब्द हुआ और अर्थ निकलता है नाडी प्रवेश नियम स्पक्रम शब्द का अर्थ है नाडी प्रवेश का नियम उपासक निश्चित एक नाड़ी से ही निकलेगा अनुपासक के लिए नाड़ी का नियम नहीं है नियम है ये है मार्गोपक्रम। तो नाड़ी प्रवेश नियम और तम वक्तुम नाड़ी प्रवेश के नियम को बताने के लिए सूत्र भाग व्याख्या द्वारा अधिकरण विषय आह तस्ती तो सूत्र भाग है सूत्र का प्रथम पद तदकोग्र ज्वलन ये है सूत्र भाग यानी सूत्रांश इसकी व्याख्या करके भस्कर भगवान इस अधिकरण के विषय को बताते हैं इस अधिकरण का विषय बताने के लिए तद ओकोग्र इस प्रथम पद की व्याख्या आवश्यक समझते है अब भाष्य को देखिए जो तद ओकोग्र में अलग अलग तीन समास बताए थे ना, सष्टी तत्पुरुष समास ही है तीन बार हुआ है सष्टी तत्पुरुष समास वही भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि तस्य उप अह तदकह एक षष्टी तत्पुरुष समास है तस्य वो कह तदकह उसमें अब तस्य शब्द और ओ कह शब्द के बीच में तीन षष्टंत पद का प्रयोग करके तस्य शब्द जिस अर्थ का परामर्शक है उस अर्थ को बता रहे हैं तो तस्य शब्द जीवात्मा का परामर्शक है इसलिए जीवात्मा का वाचक शब्द है विज्ञात्मन ओ कह शब्द के पास में न विज्ञान तस्य तस्य यानी उपस वागा कलाप से उच्च क्रमी, सत, क्रमी सतो तो विज्ञात्मन वो कह तो यहां जो विज्ञात्मन का अर्थ है जीव जीवस्य शब्द जीवस्य का परामर्शक जीवात्मा ने यह अर्थ किया और कैसे जीवात्मा का जो अभी जी रहा है उसका नहीं इसलिए कहते है क्रमी सतह उच्ची क्रमी सतह का अर्थ है जो उत्क्रमण की इच्छा कर रहा है उत्क्रमण के लिए तैयार है उसे कहा जाता है उच्ची क्रमी सन जीवात्मा मुमूर्फु और इसलिए यह सब बाह्य इंद्रियों का उपसंगार हो गया है जिसके वृत्तिलय हो गया है कहते उपसंरित उपसनृत वाघादि कलापस्य वाघादि जो करण समूह है कलाप शब्द का अर्थ है समूह तो वह आगादी कर्ण समूह का वृत्ति लय जिसके हो गया है ऐसा वहां तक तेज परश्याम देवतायाम तक उपसंहार हो चुका है ऐसा जीवात्मा और ये तत् शब्द से लेना है तस्य शब्द उसका परामर्शक है वागादि जो करण ग्राम है वो उपसंरित हो गया है जिसका ऐसा उत्क्रमण करने की इच्छा वाला उत्क्रमण के लिए तैयार है बस परमात्मा संकल्प करें और भावी स्पूर्ण हो तो निकलने के लिए इसके तरफ से अब कुछ शेष रहा नहीं है सारा हो गया है निर्धारण ऐसा जीवात्मा तो उच्च क्रमी सतो विज्ञान शब्द का अर्थ निकला और वो कह शब्द का अर्थ कर रहा है अर्थ है स्थान वो है आयतन स्थूल शरीर में आश्रय गोलक वो है हृदय इसलिए वोक शब्द का अर्थ निकला हृदय कहिए वो शब्द का अर्थ हृदय कैसे निकल रहा है जीवात्मा का मरने वाले जीवात्मा का स्थान हृदय है ये आप कैसे कह रहे हैं किस प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हुए वो श्रुति बताई जा रही है जो मरने वाले जीवात्मा का आश्रय हृदय होता है करके बताती है स येता तेजो मात्रा हा सम मत्रदये अन्व क्रामती सें वो मुमुर्सुजीवात्मा तेजो मात्रा है इंद्रिय और मात्रियंद्रिय उपलक्षित वो सब भूत सूक्ष्मतक इनको समाना रधम में एवं अन्व क्रामती हृदय में जाता है हृदय से विले हृदय परमात्मा के अधीन हुआ अब परमात्मा संकल्प करेंगे इसको तद ओको ग्र ज्वलन हो जाएगा तो इस प्रकार ये तद ओक शब्द का अर्थ हृदय निकलता है इसमें प्रमाण ये श्रुति है ये कहा गया अब अग्र शब्द और तदक शब्द में भी ष्टी तत्पुरुष समास है और ज्वलन शब्द और तदकोग्र शब्द में भी ठष्टी तत्पुरुष समास है इसे ध्यान में रख करके भाष्कार भगवान कहते हैं तदग्र ज्वलन पूर्विका चक्ष चक्षुरादि स्थानापादान च उत्क्रांति श्रीयते तो तदग्र ज्वलन पूर्वी का इसमें तत्शब्द का अर्थ है हृदय तदक शब्द तदवस शब्द का जो अर्थ है वो तदग्र में तत्शब्द तद का अर्थ निकलेगा और उस हृदय का जो अग्र है नाडी मुख वो हो जाएगा तदग्र और उसका ज्वलन वो है भावीस्पुरन भावी स्पुर पूर्वक ही स्थानों से उत्क्रमण सुना जा रहा है में जीवात्मा का कहते हैं कि चक्षुरादिथादना उत्क्रांति ओ है बृहारण्यक्रुति में ही तस्य तयत हृदय अग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योतन यश आत्मा निष्क्रामती चुष्टो वूर्धनों वनभ्यो वरीरदेशेभ्य हृदय से इति तो ये कहते हैं कि अग्रम ये श्रुति कह रही है कि हृदय का अग्रभाग यानी नाड़ी मुख प्रद्योत उसका प्रद्योतन होता है तो प्रद्योतन होने का अर्थ है भावी स्पुरन होना और फिर कहते हैं जैसे ही भावी स्फुरन हो गया जिसे हृदयाग्र ज्वलन कहो हृदय प्रद्योतन कहो या ये नाड़ी भावी स्फुरन कहो वो है तेन प्रद्योतन शब्द से ग्राह्य येशो आत्मा निष्क्रामति। तो जैसे ही भावी होता है नाड़ी मुख खुल जाता है तो वो उस नाड़ी से जीवात्मा निष्क्रमण करता है निकलती है जीवात्मा कहा से निकलेगी कहते तो चक्षुष्टो यानी चक्षु, चक्षु संबंधी नाड़ी से मूर्नों यानी मूर्धा संबंधी जो नाड़ी है सुषुमना नाड़ी उससे अन्यभ्यो व शरीर देशे तो अन्य शरीर देश शब्द से समझना ये स्रोत्रादि से निकल निकलता है जिन नाड़ियों से ऐसे नाड़ी से ये श्रुति बता रही है तो यहाँ अनियम बताया है जिस किसी अंग से निकल जाता है तो क्या यह उपासक अनुपासक दोनों का भी जिस किसी नाड़ी से निकलना अनियम से समान है या उपासक एक निश्चित नाड़ी से ही निकलेगा अनुपासक मात्र अनिश्चित नाड़ी से निकलेगा ये संशय आगे होगा ये यहां तक विषय बताया है हां। वो हंशय वगैरह बताने से पहले टीका को देखिए थोड़ा स तेजो मात्रा समय दानो हृदय एवं इस श्रुतिस्थ स इस सर्वनाम का अर्थ बताया जा रहा है कि स यानी मुमूसु मरने वाला जीवात्मा तेजो मात्रा यानी इंद्रियाणी इंद्रियों का ग्रहण करके हृदय में आ जाता है तदय्रम तद्र ज्वलनम का अर्थ कर रहे हैं सूत्रस्थ तदग्र ज्वलनम का विग्रह कर रहे हैं टीकाकार कि तस् हृदय से अग्रम यानी नाड़ी मुखम तो नाड़ी मुख यह है हृदयाग्र और तस्य ज्वलनम तो मुख का ज्वलन क्या होगा भावी स्पुर इसलिए कहते भावी फल स्पुरम भावी फल है भावी शरीर और उसका स्पुर भावी जन्म का स्पुरन ये है हृदयाग्रह प्रद्योतन कहो या वो तदकोग्र ज्वलन कहो ये है भावी फल का स्पुर जिसका श्रुति में प्रद्योत नाम है तेन प्रद्योतनेन यहां पर प्रद्योतन शब्द से जिसको कहा गया उसी को भावी फल स्पुरन शब्द से कहा जा रहा और सूत्र में उसे तदग्र ज्वलन शब्द से कहा गया है अब संशय जो भाष्य में बताया गया है उसे देखिए कि साकिम एव तो सा कि अनियम एवं विद्वद विदुषोर्भवती कश्चि विदुसो विशेष नियम तो यानी ये जो उत्क्रांति है उपासक अनुपासक दोनों की होनी है तो उपासक अनुपासक दोनों की भी अनियम से ही होती है अथ यानि अथवा अस्ति अस्थिक विदुषो विशेष नियम तो उपासक के लिए कोई विशेष नियम है अनुपासक के लिए अनियम और उपासक के लिए विशेष नियम इति चिकित्सायाम यानी इति संशय सती इस प्रकार का संशय होने पर यह कहा जा रहा है कि श्रुति अविशेषात अनियम प्राप्त आचष्टे तो श्रुति अविशेषात तो उपासक अनुपासक दोनों के लिए श्रुति समान है तो श्रुति समान होने के कारण अनियम प्राप्त अनियम प्राप्त हुआ का मतलब उपासक के लिए भी अनुपासक के लिए जिस किसी भी नाड़ी से निर्गमन ये नियम प्राप्त अनियम प्राप्त हुआ तो ये अनियम प्राप्तो ये पूर्व पक्ष है और इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आचष्टे यानी सिद्धांत बताते हैं जो सिद्धांत को बताने वाला सूत्रांश है तत्प्रकाशित द्वारों शताधिकया इत्यादि उसकी व्याख्या करते हैं तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए संशय का हेतु बताया जा रहा है चक्षुष्टोवा अनियम श्रोते इति विशेष श्रोतेश्च संशय चक्ष इत्यादि अनियम को बताने वाला श्रुति वचन ये पूर्व के लिए आधार बनेगा और मायन, ये सिद्धांत पक्ष के लिए आधार बनेगा प्रमाण बनेगा इसी के कारण संशय हो रहा है संशय का आकार क्या है तो संशय बताया किम उपासकोपि अनुपासक वत केन चिद्वार निर्गछति उत मूर्धन्य इति तो उपासक अनुपासक के तरह क्या जिस किसी भी द्वार से निकलता है नाड़ी से निकलता है या निश्चित तो मूर्धन्य नाड़ी से ही उपासक नियम से निकलेगा ऐसा संशय हुआ उन दो श्रुति वचनों के कारण तो पूर्व पक्ष है अनियमें अनुपासक के तरह उपासक भी जिस किसी भी नाड़ी से निकलेगा कोई नियम नहीं है कि सुसुमना नाड़ी से ही निकलेगा ये पूर्व पक्ष रहेगा तो इस पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा सिद्धांत मत में क्या फल होगा उसे बताते हैं अत्र पूर्व पक्ष विद्याकृत तो अनियम बताएगा तो उपासक अनुपासक दोनों के लिए अनियम हुआ तो उपासना निमित्त कोई विशेष की सिद्धि नहीं होगी ना कहते विशेष विशेष को तो नियम की असिधि ये पूर्व पक्ष के मत में फल है सिद्धांत तत्सिधि उपासना के सामर्थ्य से नियम से उपासक सुसुमना नाड़ी से ही जाएगा ये जो विशेष है इसकी सिद्धि यह फल होगा सिद्धांत मत में इति विवेकः आ चष्टे का अवतरण है वचनात् वतो अनियम प्राप्त सिद्धांत ये थी तो जैसे अविभाग के लिए अनियम बताया दो अलग अलग दृष्टि को लेकर के अज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी के वागादि उपाधियों का उनके उपादान कारण भूतों में ले और ज्ञानी के दृष्टि से परमात्मा में ले ऐसा अनियम हुआ ना एक निश्चित नियम नहीं हुआ अलग अलग दो दृष्टि को लेकर के दो श्रुति को लेकर के जैसे वो बताया स्वरूप लय के विषय में है तो स्वरूप लय लेकिन कोई कहेगा भूतों में होगा कोई कहता है स्वरूप में होगा ऐसे ही उपासक के नि निर्गमन के विषय में अनियम ही माना जा किसी उपासक का सुषमना नाड़ी से निर्गमन किसी उपासक का अन्य नाड़ियों से भी निर्गमन नियम ना किया जाए कि उपासक सुषमना नाड़ी से ही जाएगा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब आचस्ट आच सिद्धांत को बताने वाले सूत्रांश की व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं समानेपी इत्यादि से अब इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे